भाग ए श्री गणेश पद कमल मनोहर हर्षित ये प्रथम धरी ध्यान बंदी शारदे पुनि पुनि ध्या मातु पिता गुरु इष्ट महान जे वर विज्ञ कवित गुण ग्राही ललित कला साहित्य सुजान दो कर जोरी आशीषे मांगत सादर करूं द्रोण गुणकान, भर सुत द्रोण ऋषि थे तपोपूत ब्रह्मर्षि एक सकल शास्त्र निष्णात मुनी वे अस्त्र शस्त्र निपुण विवेक तपो भूमि में तप्त हेम से द्विज वर थे ईश्वर रसलीन, ब्रह्म तेज से तप्त तपी वे जीवन था बस तप आधीन सहज शांत शीतल बन जई भार्या जिनकी सरल सुशीला सती साध्वी सा एक लाल था अश्वत्थामा अश्वत जग प्राणों के, के प्राण आधार गौर पुष्ट स्निग्ध बदन था पूरा गया पिता पर वार जगत ख्यात बालक हठ जैसा ऐसा वह हठ का भरपूर हुआ जग में अश्वत सा अश्वत्थामा शुरम शूर रत्न सार सा वह कुटिया में दमक रहा था चारों ओर खिला खिला सा बदन मनोहर बाल बयस सुंदर दृग चोर सुध खोया सा, सा चिल्लाता रोता आया था भूखा दूध, दूध की खातिर तरस, तरस रहा था दोह सूखा घायल मृग शावक सा कायल कदम बढ़ाया निज घर को हायरी तृष्णा क्षुदा जठर की खाए गई तू जग भर को गोथ रही थी माता घर में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 कर गई सहस्र शूलों की वार मर्यादा का बांध जो फूटा बह चली गंग जमुन जलधार माँ के मुख को देख देख शिशु करने लगा करुण क्रंदन क्यों कुछ नहीं बोलती मैया काहे करती आप रुदन बोली माँ क्या कहूँ लाल मैं तू वह उर का अंतस भाग जिस पर पड़ता सहज आँच भी मानो पड़ी प्रलय की आग प्राण बसत है तुझ में मेरे, तुझ से ही मेरे सब खेम। में सुधि तेरी आवे रग, रग रग रे रंजित तव प्रेम तन मन धन तू सर्वस्व मेरा आन बान जी कीरत है तू जीवन बिंदु आधार एक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 शेष रहा क्या अब तपने को क्या न जलाई जगजवाला मेरा धू तू एक अकेला मेरा सर्वस्व तू लाला मुख पर हाथ दिया माता के बोल उठा शिशु परम अधीर बस माँ थोड़ा सा गोरस दो और मिटाओ मन की पीर माँ बोली मुनिस्त होकर भी क्यों करता, करता इतना अवसाद वह बोला तो, तो इष्ट नहीं क्या हमको लेना गोरस स्वाद करते, करते पिता यज्ञ नित नित ही, नित ही। कहा दूध खी पीते हैं बुंद, बुंद बुंद को तरस रहा हूँ मुझसे तात छिपाते हैं रे भोले तू यह क्या जाने वे तुझ पर प्राण लुटाते हैं श्रद्धा ऐसी बनचरपुर वासी वस्तु सभी दे जाते हैं सुना है माँ कुरुपति के गृह जाए सुवन एक, एक सौ एक मैं तो हूँ एक लौता बेटा फिर भी नहीं रख सकती टेक तू क्या जाने जग की बातें वे राजा हैं हम रे रंग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 जननी के उ की अभिलाष हाय विधाता सोए गए क्यों, क्यों हुए इश्क्यों हमरे बाम धनिकों के मुट्ठी में कैसे, कैसे हुए बंद जीवन आयाम घट घट रमते राम कहाँ हो भूल गए क्या प्रण प्यारे घूट घूट कर जीवन जीते तेरे भक्तों के पारी जी� राजभोग के रोग प्रसित हुए भूप, भूप सब, सब मतवारे चिंता, चिंता नहीं दें रही निज जन की कुमति कुमारग कुमारे अभी आप, आप सुन रहे सुन थे, थे। रामशरण शर्मा, शर्मा के द्वारा, द्वारा रचित रस का भाग एक वाचक स्वर भारती परिमल